तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की चरु पुरोडास खीर दही अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करे विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों को पृथ्वी पर सब देवताओं को समर्पित करे अरत्निके बराबर एक यूप यज्ञ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष वट पाकर आदि की शाखा का बना हुआ हो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए उसके बाद 25 ऋतुओं का वर्णन करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे सोने के बने कुंडल बाजूबंद कड़े अंगूठी पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र ये सभी आभूषण आदि प्रत्येक ऋत को बराबर बराबर दे और आचारिय को दूना अर्पण करे इसके सिवा उन्हें शय्या तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान करें सोने का बना हुआ कछुआ और मगर चांदी के मत्स्य और दुंडुभ गिरगिट ताबे के केकड़ा और मेंढक तथा लोहे के दो सूस बनवाए और सबको सोने के पात्र में रखे राजन इन सभी वस्तुओं को पहले से ही बनवाकर ठीक रखना चाहिए इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत करें फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ पश्चिम से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए तदनंतर विद्वान पुरुष पांच रंग के चूड़ों से मंडल बनाए और उसमें सोलह अरों से युक्त चक्र चंन्हत करे उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो चारों ओर से गोल होने के कारण ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान दीख पड़ता हो। बुद्धिमान पुरुष उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित कर उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें फिर मध्य भाग में वर्ण संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा शिव विष्णु गणेश लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करें इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें इस प्रकार पुष्प नैवेद्य और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके उन सभी जलपूर्ण कलशों को वस्त्रों से आविष्टित कर दे फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत कर द्वार रक्षा के लिए न्यूक्त ब्राह्मणों से स्वयं आचार्य वेद पाठ करने के लिए प्रेम से कहे उपदिशा की ओर दो ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर दो यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर दो सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर दो अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल में दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और रित्तुजों के सम्मुख आचार्य कहें, आप यज्ञ प्रारंभ करें। तत्पश्चात् वे जप करने इस प्रकार सबको उत्तेजित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि का प्रयक्षण चारों ओर जल छिड़क कर वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण कर घी और समिधाओं की आहुति दे रित्तिजुन को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र शिव मरुदगण लोकपाल और विश्वकर्मा के निमित्त भी विधिपूर्वक होम करें पूर्व द्वार पर नियुक्त सुक्त सुमंगल सुक्त तथा पुरुष सुक्त का प्रथक प्रथक जप करें दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांग, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करें राजन पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराज मास पुरुष सूक्त सुपर्ण सूक्त रुद्र संगीता शिशु सूक्त पंच निधन सूक्त गायत्री साम जेस्त साम वाम साम विहत साम रावरो साम प्रथन्तर साम, गोब्रत, कारव, सुक्तशाम, रक्षोगन और यम संबंधी सूक्तों का गान करें उत्तर द्वार के अथार्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्ट संबंधी मंत्रों का जप करें इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की बाबी की दो नदियों के संगम की दो की साक्षात गावु क तथा चौराहे की मिट्टी सप्त मृत्तिका लेकर कलशों में छोड़ दे उसके बाद सर्वौषधि गोरोचन सरसों के दाने चंदन और गूगल भी छोड़े फिर पंचगव्य दही दूध gomutr गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक इस प्रकार प्रत्येक कार्य महामंत्रों के उच्चारण विधि सहित करना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म द्वारा रात्रि व्यतीत करने पर निर्मल प्रभात का उदय होने पर ब्रती हवन के अंत में ब्राह्मणों को सौ, अनसठ, पचास, छत्तीस, अथवा पचीस गोदान करें। राजन तदनंतर ज्योतिषी द्वारा बतलाए गए शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, सं एक गौ को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे शाम गान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दे तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी में मगाए हुए जल से भर दे फिर उसे पात्र को दही अक्षत से विभूषित कर वेद और वेदांगों के विद्वान चार बराह्मण हाथ से पकड़ें और अथर्ववेद के मंत्रों से उसे स्नान कराएं फिर यजमान की पेणा से उसे उत्तरा उलटकर तालाभ के जल में डाल दें इस प्रकार तथा इत्यादि मंत्रों के द्वारा उसे जल में डालकर सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा कर सब ओर देवताओं के उद्देश्य से बल अर्पण करें इसके बाद लगातार चार दिनों तक हवन होना चाहिए राजसिंह चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है उसमें भी यथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तदनंतर वरुण से क्षमा प्रार्थना करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें रितुजों में बराबर बांट देना चाहिए फिर मंडप को भी विभाजित करे, सुवन पात्र और सैया बरता कराने वाले ब्राह्मण को दान कर दे इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार एक हजार एक सौ आठ पचास अथवा बीस ब्राह्मणों को भोजन कराए पुरानो एवं कल्प सूत्रों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है सभी कुआं बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। प्राशाद, महल, अथवा मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल कुछ मंत्रों का ही भेद है। विधिविधान, प्रायः एक से ही हैं। उपयुक्त विधि का यदि पूर्तया पालन करने की शक्ति न हो, तो आधे व्यय से भी य Kendin अल्तविधान में भी मनुष्य को कृपणता का त्यागकर एक आगनी ब्राह्मण की भाति दान आदि करना चाहिए जिस पोखरे में केवल वर्षाकाल में ही जल रहता है वह अग्नेषस्टोंम में के बराबर फल देने वाला होता है जिसमें शरत काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल है हे और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमसह वाजपय और अतिरात्र नामक यज्य का फल देता है वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक गया है तथा जो ऋष्म काल तक वर्तमान रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है महाराज जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है वह शुद्ध होकर शिव जी के लोक में जाता है और वहां अनेक कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है वह पुनः परार्थ ब्रह्मा की पिछली आधी आयु तक देवांगनाओं के साथ अनेक महत्तम लोकों का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद्ध महापुराण में तराग विधि नामक अठावनवा अध्याय संपूर्ण हुआ।